सी गीता भाष्य अध्याय दो। किम पुनः तद्यत सद सर एव सर्वदा एव अस्ति इति उच्यते तो जो निसंदेह सत है और सदैव रहता है वह क्या है इस पर कहा जाता है अविनाशी तो तद्येयन सर्विद विनाशम्य कचित्कर् अविनाशी न विनु शीलम असतो विशेषणार्थः नष्ट न होना जिसका स्वभाव है वह अविनाशी है तु शब्द असत की विशेषता दिखाने के लिए है तद किम् येन कि इदम जगत ततम् व्या सदाख्यन ब्रह्मणा साकाश आकाशेन इव घटादेय उको तो जान समझ किसको? जिस सत सत्शब्दवाच्य ब्रह्म से यह आकाश सहित संपूर्ण विश्व आकाश से घटाद के सदिश व्याप्त है विनाश अदर्शन अभ्यस्य न व्यति न्यतिपचयापचय न इति अव्यय तस्य अभ्यस्य। इस अव्यय का अर्थात जिसका व्यय नहीं होता जो घटता बढ़ता नहीं उसे अव्यय कहते हैं उसका विनाश अभाव करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है नए तदाख्यम ब्रह्म स्वयं रूपेण व्यभिचरति व्यभिचरती निर्वयवत्वाद देहादिवत क्योंकि यह सत्य नामक ब्रह्म रहित होने के कारण देहादि की तरह अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होता अर्थात इसका व्यय नहीं होता न अपि न आत्मीयन भावात, यथा देवदत्तो धनहान्या व्यती न तो एवं ब्रह्म व्यती तथा इसका कोई निजी पदार्थ नहीं होने के कारण निजी पदार्थों के नाश से भी इसका नाश नहीं होता जैसे देवदत्त अपने धन की हानि से हानि वाला होता है ऐसे ब्रह्म नहीं होता अतः अवय से अस ब्रह्मणों न कशित कर्तुम अर्ति न कस्िद आत्मा विनाशयुम शक्नोति ईश्वर अपि। इसलिए कहते हैं कि इस विनाशी अविनाशी ब्रह्म का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है कोई भी अर्थात ईश्वर भी अपने आप का नाश नहीं कर सकता आत्मा ही ब्रह्म स्वात्मनि च क्रिया विरोधाद क्योंकि आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है और अपने आप में क्रिया का विरोध है किम पुनः तद असत यत्मसत्ता इति उच्यते तो फिर वह असत पदार्थ क्या है जो अपनी सत्ता को छोड़ देता है जिसकी स्थिति बदल जाती है इस पर कहते हैं अंतवंत में देहाम निशक्ता शरीरिनाशिप प्रमेये तस्माुद्धस्व भारत अत अन्त विनाशो विद्यते ये अतवंत यथा मृगतृष्ण सद्बुद्धि अनुवृत्ता प्रमाण निरूपणंते छिद्य स इेहा स्वनमेहाव अत जिनका अंत होता है विनाश होता है वे सब अंत वाले हैं जैसे मृग तृष्णादि में रहने वाली जल विषयक सत्बुद्धि प्रमाण द्वारा निरूपण की जाने के बाद विच्छिन्न हो जाती है वही उसका अंत है वैसे ही ये सब शरीर अंतवान है तथा स्वप्न और माया के शरीर आदि की भांति भी ये सब शरीर अंत वाले हैं नित्य शरीरिण शरीरवत अनाशीन इति उक्ता आत्मन अन्तवंतरी इसलिए इस अविनाशी अप्रमेय शरीरधारी नि आत्मा के ये सब शरीर विवेकी पुरुषों द्वारा अंत वाले कहे गए हैं यह अभिप्राय है अनाशिन इति न पुनरुक्त निधवत द्विविधवाद लोके नाश च नित्य और अविनाशी यह कहना पुनरुक्त नहीं है क्योंकि संसार में नित्यत्व के और नाश के दो दो भेद प्रसिद्ध हैं यथा देहो भस्मी भूता, गतो नष्ट उच्चते गच्यते विद्यम अभी अन्य परिणत व्याध्यादुक्त जातो नष्ट उच्चते जैसे शरीर जलकर कर भस्मीभूत हुआ दृश्य होकर भी नष्ट हो गया कहलाता है और रोगादि से युक्त हुआ विपरीत परिणाम को प्राप्त होकर विद्यमान रहता हुआ भी नष्ट हो गया कहलाता है तत्र अनाशिनो नृत्य इतिविधेन अपि नाशेन असंबंध अस्य इत्यर्थः अतः अविनाशी नित्य इन दो विशेषणों का यह अभिप्राय है किस आत्मा का दोनों प्रकार के ही नाश से संबंध नहीं है अन्यथा पृथिव्यादिव अपनी नित्यत्म त्याग आत्मन तदमा भूत इति नित्य से इति आहार ऐसे नहीं कहा जाता तो आत्मा का नित्यत्व भी पृथ्वी आदि भूतों के सदिश होता परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए इसको अविनाशी और नित्य कहा है अमेयर से न प्रमेय प्रत्यक्षादी प्रमाण अपरिछेद्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जिसका स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सके वह अप्रमेय है नु आगमन आत्मा परिच्छि प्रत्यक्षादीना च पूर्व पूर्व पक्ष जबकि शास्त्र शास्त्र द्वारा आत्मा का स्वरूप निश्चित किया जाता है सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उसका ज्ञान लेना तो पहले ही सिद्ध हो चुका फिर वह अप्रमेय कैसे है न आत्मन स्वतः सिद्धत्वात् सिद्धे ही आत्मनि प्रमातरी प्रमिस्ोह प्रमाणान्वेषणा भवती उत्तरपक्ष यह कहना ठीक नहीं क्योंकि आत्मा स्वतः सिद्ध है प्रमाता रूप आत्मा के सिद्ध होने के बाद ही जिज्ञासु की प्रमाण विषय खोज शुरू होती है न ही पूर्व इतम अहम आत्मा अप्रमाय पश्चात प्रमेयपरिच्छेदा प्रवर्तते न ही आत्मा नाम कसिद अप्रसिद्धो भवति। क्योंकि मैं अमुक हूँ इस प्रकार पहले अपने को बिना जाने ही अन्य जानने योग्य पदार्थ को जानने के लिए कोई प्रवृत्त नहीं होता तथा अपना आपा किसी से भी अप्रत्यक्ष अज्ञात नहीं होता है शास्त्र तो अंतिम अंतिम प्रमाण अतधर्माधारोपण मात्र निवर्तक प्रमाणत्व आत्मनि प्रतिपद्यते न तो अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वे शास्त्र जो कि अंतिम प्रमाण है प्रत्यक्ष अनुमान और आगम इन तीन प्रमाणों में आगम अर्थात शास्त्र अंतिम प्रमाण है जो वस्तु शास्त्र द्वारा बतलाई जाती है वह पहले से किसी न किसी द्वारा प्रत्यक्ष की हुई होती है या अनुमान से समझी हुई होती है यह युक्ति युक्त बात है इस युक्ति को लेकर ही उपरयुक्त शंका है उसका यह उत्तर दिया गया है वह आत्मा में किए हुए अनात्म पदार्थों के अध्यारोपों को दूर करने मात्र से ही आत्मा के विषय में प्रमाण रूप होता है अज्ञात वस्तु का ज्ञान करवाने के निमित्त से नहीं तथा च्रुति यद अपरोक्षाद ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरह इति ऐसा ही श्रुति भी कहती है कि जो साक्षात अपरोक्ष है वही ब्रह्म है जो आत्मा सबके हृदय में व्याप्त है इत्यादि यस्मा एवं नित्यः अविक्रियः च आत्मा तस्माद युद्धस्व युद्धाद उपरम माँ काशी इतर्थ जैसे कि आत्मा इस प्रकार नित्य और निर्विकार सिद्ध हो चुका है इसलिए तो युद्ध कर अर्थात युद्ध से उपरां न हो अत्र युद्ध कर्तव्यता अुद्धकर्तव्यताधीय युद्धे प्रवित्त ही असौ मोह प्रतिबद्ध तूषणि आस्ती तस्य कर्तव्य मात्रम भगवता क्रियते तस्मात् युद्धस्व इति अनुवाद मात्रम न विधि यहाँ उपर्युक्त कथन से युद्ध की कर्तव्यता का विधान नहीं है क्योंकि युद्ध में प्रवृत्त हुआ ही वह अर्जुन शोक मोह से प्रतिबद्ध होकर चुप हो गया था उसके कर्तव्य के प्रतिबंध मात्र को भगवान हटाते हैं इसीलिए युद्ध कर यह कहना अनुमोदन मात्र है विधि आज्ञा नहीं है शोक मोहादि संसार कारण निवृत्थ गीता न इति गीताशास्त्रवर्तकंतिथ से साक्षीभूते ऋचौ आनीनाय भगवान गीता गीताशास्त्र संसार के कारण रूप शोक मोह आदि को निवृत्त करने वाला है प्रवर्तक नहीं है इस अर्थ को साक्षीभूत दो ऋचाओं को भगवान उद्धृत करते हैं यू मनसे युद्धे हन्यते अहम एवं तेषा हंता ऐसा बुद्धि मृषा एवते कथम जो तू मानता है कि मेरे द्वारा युद्ध में भीषमादि मारे जाएंगे मैं ही उनका मारने वाला हूँ यह तेरी बुद्धि भावना सर्वथा मिथ्या है कैसे येनम वेत्ति हतां मनते हत नीजानी तो ना हंसी न हन्यते हं प्रकृतम देहिनम दे जानाति हंता हनन कर्तारम एनम अन्यो क्रियाया कर्तानमें हत देहन हत इति हनन क्रिया कर्म भूत जिसका वर्णन ऊपर से आ रहा है इस आत्मा को जो मारने वाला समझता है अर्थात हनन क्रिया का कर्ता मानता है और जो दूसरा कोई इस आत्मा को देह के नाश से मैं नष्ट हो गया ऐसे नष्ट हुआ मानता है अर्थात हनन क्रिया का कर्म मानता है थौ उभ न विजानी तो न जातवंतौ अविवेके न अहम् अहम वे दोनों ही अहम प्रत्यय के विषयभूत आत्मा को अविवेक के कारण नहीं जानते हंता अहम हत अस्मी अहम ये देहन आत्मा यौ विजानी तौ तो आत्मस्वरूपानिज्ञ अभिप्राय यह है कि जो शरीर के मरने से आत्मा को मैं मारने वाला हूँ मैं मारा गया हूँ इस प्रकार जानते हैं वे दोनों ही आत्मस्वरूप से अनभिज्ञ हैं यस्मा न अय आत्मा हंती न हनन क्रियाया कर्ता न हनते न च कर्म एक भवती इतर्थ अविक्रियवात् क्योंकि यह आत्मा विकार रहित होने के कारण न तो किसी को मारता है और न मारा जाता है अर्थात न तो हनन क्रिया का कर्ता होता है और न कर्म होता है